प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक तीन मैत्री भाव का विकास ध्यान सूत्र के पांचवें प्रवचन का पूर्वार्ध। साधना की परिधि भूमिका के संबंध में हमने दो चरणों पर बातें की